प्रश्न हम तो जीते जी और सोते जागते भय और अपराध भाव के द्वारा अशेष नारकी पीड़ा से गुजर चुकते हैं क्या यह काफी नहीं है कि मरने के बाद फिर हमें नरक भेजा जाए पहली बात कोई भेजने वाला नहीं कोई भेजता नहीं तुम जाते हो इसे बहुत ठीक से समझ लो अन्यथा बुद्ध के दृष्टिकोण को पकड़ ना पाओगे बुद्ध के दृष्टिकोण में जो अत्यंत आधारभूत बात है वो ये है धर्म ईश्वर से शून्य अगर तुम किसी भांति ईश्वर को पकड़े रहे तो बुद्ध के धर्म को समझ ना पाओगे ईश्वर के बहाने तुम किसी दूसरे पर दायित्व छोड़ा है तुम कहते हो दुख तो हम भोग चुके बहुत अब हमें नरक ना भेजा जाए जैसे तुम्हें कोई भेजने वाला है कि प्रार्थना और पूजा हमने इतनी की अब हमें स्वर्ग भेजा जाए जैसे कि कोई पुरस्कार बांट रहा है वहां कोई भी नहीं बुद्ध कहते हैं तुम अकेले हो और तुम्हें इस अपने अकेलेपन को इसकी समग्रता में स्वीकार कर लेना है इस अकेलेपन की गहरी प्रकृति से ही मुक्ति होगी क्योंकि जब तक दूसरा है और दूसरे पर टालने की सुविधा है तब तक तुम बंधे ही रहोगे कभी संसार तुम्हें बांधेगा और कभी धर्म तुम्हें बांध लेगा लेकिन बांधने का सूत्र है कि कोई दूसरे पर तुम जिम्मेवारी टालते हो भगवान वही करवा रहा है जो तुम कर रहे हो वह वहां जहां भेजेगा वहीं तुम जाओगे सुख देगा तो सुख दुख देगा तो दुख तुम अपने ऊपर दायित्व नहीं लेना चाहते तुम उस जिम्मेदारी से घबराते हो जो स्वतंत्रता लाती बुद्ध मनुष्य को अंतिम महिमा मानते उसके ऊपर कोई महिमा नहीं और मनुष्य की स्वतंत्रता ही उसके परमात्मा होने का उपाय है इसे ऐसा समझो बहुत विरोधाभासी लगेगा बुद्ध ये कह रहे हैं कि अगर परमात्मा को माना तो कभी परमात्मा न हो सकोगे तुम्हारी मान्यता ही बाधा बन जाएगी हटाओ दूसरे को अकेले होने को राजी हो जाओ अगर दुख है तो जानो कि तुम ही कारण हो कोई और कारण नहीं अगर सुख चाहते हो तो प्रार्थना से न मिलेगा पूजा से न मिलेगा सृजन करना होगा फसल काटने में बीज बोने होंगे स्वादिष्टता आमों की अपेक्षा है तो आम के बीज बोने होंगे तुम नींद के बीज बोए चले जाओ और आम पानी की आकांक्षा किए जाओ और बीच में परमात्मा का बहाना बनाए रखो ये न चलेगा तो पहली तो बात ये समझ लो कि कोई है नहीं जो तुम्हें बेचता है शायद ये किसी की धारणा के कारण ही तुम अब तक संभल ना पाए और तुमने अपने पैरों पर ध्यान ना दिया और ना अपनी दिशा का चिंतन किया ना अपने को जगाया तुम गाफिल से रहे मूर्छित से चले तुमने सदा ये सोचा कि जो करवा रहा है हो रहा है और प्रार्थना कर लेंगे समझा लेंगे बुझा लेंगे रो लेंगे मना लेंगे परमात्मा करुणावान है यह करुणा की धारणा भी तुम्हारी धारणा है परमात्मा महा उद्धारक है यह भी तुम्हारी धारणा है तुमने बात किया है वो पतित पावन है ऐसे तुम किसको धोखा दे रहे हो ऐसे तुम अपने ही कल्पनाओं के जाल बुनते चले जाते हो फिर उन्हीं में तुम उलझते चले जाते हो बुद्ध कहते हैं कल्पना के जालों को तोड़ो तुम अकेले हो तुम्हारे संसार में तुम्हारे मनोजगत में तुम्हारे अतरित्व और कोई भी नहीं संसार में भी तुम दूसरे को खोजते हो और धर्म में भी दूसरे को खोजते हो संसार में खोजते हो पत्नी को पति को बेटे को भाई को बहन को कोई दूसरा अकेले होने की वहां भी तुम्हारी तैयारी नहीं है अकेले होने में डर लगता है अकेले घर में छूट जाते हो भय पकड़ लेता है कपने लगते हो कोई चाहिए अगर बिल्कुल अकेले छोड़ दिए जाओ और कोई न तुम खोज सको तो तुम कल्पना करने लगते हो एकांत में बैठ के भी तुम दूसरे का ही सपना देखते हो तुम्हें गुहा में गुफा में बंद कर दिया जाए तो भी तुम बैठ के भीड़ को मौजूद कर लोगे पत्नी से बातें करोगे पति से बातें करोगे मित्रों से बातें करोगे झगड़े करोगे अक्के में तुम रह नहीं सकते किसी तरह संसार से घबरा जाते हो एक दिन तो फिर तुम दूसरा संसार बना लेते हो जिसको तुम धर्म कहते हो तुम मंदिर चले जाते हो तुम पत्थर की मूर्ति से बातें करते हो हद का धोखा है पहले भी तुमने मूर्तियां चुनी थी कम से कम जीवित थी कम से कम धोखे में भी थोड़ी सच्चाई थी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे परमात्मा से कम से कम ज्यादा जीवित थी उसके जीवित होने के कारण ही अड़चन पड़ी तुमने जो चाहा उसने न किया तुमने जैसा चाहा वैसी वो सिद्ध ना हुई उसके यथार्थ ने तुम्हारी कल्पना को ठहरने ना दिया तोड़ तोड़ डाला तुमने तो सीता सावित्री चाही थी वो सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं सीता और सावित्री वो तुम्हारी पुरानी कथाएं पुरुष ने जैसी पत्नियां चाहिए उनके केवल सपने सा साबित न हो सकी क्योंकि उस तरफ भी एक जीवित स्त्री थी किसी कथा का पात्र नहीं तुमने तो सब तरह से अपने को बुलाने की कोशिश की लेकिन उसके यथार्थ ने तुम्हारी कल्पना को तोड़ तोड़ दिया झकझोर झकझोर दिया आखिर तुम घबरा गए अब तुम मंदिर आ गए अब तुमने एक पत्थर की मूर्ति से अपना संबंध जोड़ा ये मूर्ति तुम्हारी कल्पना को तोड़ भी ना सकेगी ये मूर्ति बिल्कुल ही नहीं है तुम इस पर बांसरी रख दोगे इसके ऊँटों पर तो ये उतार के नीचे ना रख सकेगी तुम इसे नचाओगे तो मूर्ति नाचेगी तुम बिठाओगे तो तुम बैठेगी तुम राम बनाओगे तो राम बनेगी तुम कृष्ण बनाओगे तो कृष्ण बनेगी ये केवल तुम्हारा ही जाल है अब ये मूर्ति तुमने खोज ली ये तुम्हारा ही जैसा का बंदर होता है ऐसी तुम्हारा ही बंदर तुम जैसा नचाओ ये नचेगी और मजा ये है कि तुम इस बंदर से प्रार्थना करोगे और तुम कहोगे कि मुझे ठीक से नचा ये बंदर तुम्हारा ये कल्पना तुम्हारी ये सपना तुम्हारा अब तुमने बड़ा गहरा धोखा देने की आयोजना की तुमने पाप किया तो तुम इसको कहते तुम पतित पावन तुमने अपराध किया तो तुम महाकरुणावान हो तुम अंरे में भटक रहे हो तो परमात्मा प्रकाश तुम जो हो ठीक तुम उससे विपरीत परमात्मा बनाते हो तुम जो चाहते हो तुम वो तुम परमात्मा में आरोपित कर लेते हो ये परमात्मा तुम्हारी कल्पना का विस्तार प्रक्षेपण है बुद्ध कहते हैं संसार में भी तुम दूसरे को पकड़े रहे अब फिर तुमने दूसरे को पकड़ लिया तुम स्वाकब कब तुम स्वयं कब बनोगे अपो दीपो भव तुम अपने दिए खुद कब बनोगे तुम कब कहोगे कि दूसरा नहीं है मैं ही हूं और मुझे जो भी करना है इस मैं से ही करना है नर्क बनाना है तो भी स्वा से ही बनाना है स्वर्ग बनाना है तो भी स्वा से ही बनाना है दुख पाना है तो भी मुझे ही नियंता होना पड़ेगा आनंद पाना है तो भी मुझे ही यात्रा करनी होगी मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं इसलिए तो बुद्ध का धर्म भारत में बहुत दिन टिक ना सका क्योंकि ये सत्य पर इतना जोर देते हैं और हम कल्पनाशील लोग सत्य पर इतने जोर के लिए राजी नहीं ये सत्य तो हमें खतरनाक मालूम होता है हम बिना को के जी ही नहीं सकते सिन्मन फ्रायड ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा है कि जीवन भर हजारों लोगों का मनोविश्लेषण करके एक नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि मनुष्य सत्य के साथ जी नहीं सकता असत्य जरूरी झूठ जरूरी धोखा जरूरी ये वक्तव्य दूसरे महान जर्मन विचारक नित के वक्तव्य से बड़ा मेल खाता है नितसे ने फ्राइड के पहले भी कहा था कि लोग सोचते हैं सत्य और जीवन एक गलत सोचते हैं। सत्य जीवन विरोधी है झूठ जीवन का सहारा है लोग भ्रम के सहारे जीते सत्य तो सब सहारे छीन लेता है सत्य तो तुम्हें निपट नग्न कर जाता है सत्य तो, तो तुम्हे बचने की जगह ही नहीं छोड़ता सत्य तो तुम्हे बड़ी बाजार की भीड़ में लग्न खड़ा कर देता है। तुम्हें बहाने चाहिए परमात्मा तुम्हारा सबसे बड़ा बहाना है बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं इसे तुम ख्याल रखना बुद्ध इतना ही कह रहे हैं कि तुम जो भी परमात्मा गढ़ोगे वो नहीं तुम जो भी गढ़ सकते हो वो नहीं तुम्हारा गढ़ा हुआ परमात्मा नहीं तुम अपने सब मूर्तियां खंडित कर डालो बुद्ध से बड़ा मूर्ति भंजक कोई भी नहीं हुआ मुसलमानों ने बहुत मूर्तियां तोड़ी हैं लेकिन फिर भी मोहम्मद इतने बड़े मूर्ति भंजक नहीं है जितने बुद्ध क्योंकि परमात्मा को स्वीकार तो किया मत बनाओ मूर्ति मत ढांचा रखो लेकिन हाथ किसी दिशा में तो जोड़ोगे मुसलमान भी कादे की तरफ हाथ जोड़ के झुकता है जो निराकार है उसकी भी दिशा तो बना ही लोगे आकार निर्मित हो जाएगा मत बनाओ चित्र इससे क्या होता है मन में तो चित्र बनेगा बुद्ध से बड़ा कोई मूर्ति भंजक नहीं हुआ है तुम्हें याद दिला दू कि बुद्ध परमात्मा विरोधी नहीं परमात्मा के पक्ष में ही इसीलिए विरोध वो चाहते ही है कि तुम्हारी सब कल्पनाएं टूट जाएं, तुम इतने नितांत अकेले छूट जाओ कि कुछ उपाय भागने का न रहे कहीं और जाने का न रहे कोई रास्ता न रह जाए अपने से दूर जाने का तो तुम अपनी ही गहनता में अपने ही स्वभाव में पाओगे उसे जिसे तुम अभी परमात्मा कहकर कल्पित करते हो परमात्मा कल्पना नहीं आत्मा है इसलिए पहली बात ये तो पूछो ही मत कि हमें नर क्यों भेजा जाए तुम जाना चाहते हो तो जाओगे तुम नहीं जाना चाहते तुम्हें कोई भेज नहीं सकता ये तुम ईश्वर को दोष देने की बात ही छोड़ दो अब ये बड़े मजे की बात है अगर तुम धन्यवाद दोगे तो दोष भी दोगे अगर पूजा करोगे तो निंदा भी करोगे अगर प्रार्थना पे तुम्हारा भरोसा है तो कहीं शिकायत भी मौजूद रहेगी ऐसे तुम कहोगे हे परमात्मा तुम महान कृपाशाली है हमकंपावान है लेकिन नजर के किनारे से तुम देखते रहोगे हमकंपा हो रही कि नहीं कि हम कहे चले जा रहे हैं और तुम कुछ हो रहा ही नहीं सिर्फ हम ही दोहराए जा रहे हैं तुम हमारे अनुसार चल भी रहे कि नहीं शिकायत भीतर भी खड़ी होती रहेगी जहां धन्यवाद है वहां शिकायत रहेगी शिकायत धन्यवाद का ही शासन करता हुआ रूप है या धन्यवाद शिकायत का शासन करता हुआ रूप है वो एक ही चीज के दो नाम है दो पहलू बुद्ध कहते हैं न शिकायत न कोई धन्यवाद वहां कोई है ही नहीं जिसे धन्यवाद दो और कोई है नहीं जिसकी शिकायत करो बुद्ध तुम्हें अपने पर फेंक देते हैं बुद्ध तुम्हें इस बुरी तरह से अपने पर फेंक देते हैं रक्ति भर तुम्हें सहारा नहीं देते हाथ नहीं बढ़ाते वो कहते हैं सब हाथ खतरनाक है सब सहारे खतरनाक है उन्हीं सहारों के आश्रय तो तुम बच गए हो आलंबन मत मांगो तुम अकेले हो तुम्हारी नियति अकेली है इससे तुम राजी हो जाओ दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे सागर को अपनी लहरों का मजा है तुम्हारी कश्ती पार हो या ना हो इससे सागर का कोई प्रयोजन नहीं सागर को अपनी बाह में मौज तुम डूबो कि बचो तुम जानो बुद्ध तुम्हें अपना पूरा पूरा मालिक बना देते ये मालकियत बड़ी महंगा सौदा है ये मालिकियत बड़ी कठिन है क्योंकि तुम इतने अकेले छूट जाते हो कि बहाना भी नहीं बचता फिर तुम यह नहीं कह सकते कि मैं दुखी हूं तो कोई और जिम्मेवार है तुम ही जिम्मेवार हो इसे थोड़ा समझे मनुष्य का मन सदा यह चाहता है कि जुम्मेवार किसी पर टल जाए यह मनुष्य की गहरी से गहरी चाल है तुम जब दुखी होते हो तुम तत्म खोजने लगते हो कौन मुझे दुखी कर रहा है तुम कभी ये तो सोचते नहीं कि दुख मेरा दृष्टिकोण हो सकता है पत्नी ने कुछ कहा पति कुछ बोल गया बेटे ने कुछ दुर्व्यवहार किया समाज ने ठीक से सांसना दिया राज्य दुश्मन है परिस्थिति प्रतिकूल है तुम कहीं न कहीं तत्ण बहाना खोजते हो क्योंकि एक बात तुम मान ही नहीं सकते कि तुम अपने कारण दुखी हो तुम ये मानो कैसे क्योंकि तुम सदा ये कहते हो दुखी में होना नहीं चाहता जब तुम दुखी होना नहीं चाहते तो तुम अपने कारण क्यों दुखी हो स्वभावतः तुम्हारा तर्क कहता है कोई और दुखी कर रहा है कोई और कांटे बो रहा है कोई और जीवन में सूल बो रहा है मैं तो फूल ही मांगता हूं मैंने तो कभी फूल के अतिरिक्त कुछ चाह नहीं इसलिए अगर सूल मिल रहे हैं तो कोई और जिम्मेवार है लेकिन किसको पड़ी तुम्हारे लिए कांटे बोए किसको फुर्सत है कौन तुम्हें तो इतना मूल्य देता है कि तुम्हारे रास्ते पर कांटे बोने आए दूसरे लोग भी अपने जीवन में फूल बोने की बातों में लगे उनको भी फुर्सत नहीं है जैसी तुमको फुर्सत नहीं है लेकिन वे भी दुखी हो रहे हैं तुम भी दुखी हो रहे हो कुछ ऐसा लगता है तुम आंख पट्टी बांध कर बीज बोए चले जाते हो बुद्धों का अनुभव है कि दुख है तो कारण तुम इसमें कोई अपवाद का उपाय नहीं तुम नहीं बोया होगा देर हो गई होगी बीज बोए फसल आने में समय लगा होगा तुम शायद भूल भी गए हो कब बोए थे ये कड़वे बीज शायद तुम्हें तुम्हारे तर्क में संबंध भी न रह गया हो बीजों का और फलों का लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुख तुम्हारे ही बोए हुए बीजों का फल है मगर तुम कहते हो दुखी में होना नहीं चाहता यह बात भी सच नहीं हजारों लोगों से मैं भी संबंधित हुआ हूं ऐसे आदमी को मैं भी खोज नहीं पाया जो दुखी न होना चाहता हो कहते सभी हैं सुख चाहते हैं सुख चाहते ही आते हैं लेकिन जब मैं उनको गौर से देखता हूं तो उनको दुख को इतना पकड़े देखता हूं कि भरोसा नहीं आता इनका सुख चाहने का मतलब क्या है फिर यह भी गौर से देखने पर पता चलता है कि जिसको ये सुख कहते हैं वो दुख का ही नाम है इनकी समझ में कहीं भूल समझो एक आदमी सम्मान चाहता है अब सम्मान तो सुख है लेकिन जिसने सम्मान चाहा, अपमान का क्या करेगा सम्मान के चाहने में ही अपमान का दुख पैदा होता है इधर तुमने सम्मान मांगा उधर अपमान की संभावना बनी तुम सम्मान चाहते हो जितना तुम सम्मान चाहोगे उतने दूसरा तुम्हारा अपमान करना चाहेंगे तुम अपने को बड़ा करके दिखाना चाहते हो दूसरे तुम्हें छोटा करके दिखाना चाहेंगे क्योंकि तुम अगर बड़े हो तो दूसरे छोटे हो जाते वे भी सम्मान चाहते तुम अगर छोटे हो तो ही वे बड़े हो सकते इसलिए संघर्ष चलता है कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो तुम भी यही कर रहे हो दूसरे भी सम्मान चाहते हो तुम भी सम्मान चाहते हो उनको भी अपमान मिलता है तुम्हें भी अपमान मिलता है थोड़ा सोचो जमीन तो कोई चार अरब आदमी एक एक आदमी चार अरब आदमियों के खिलाफ लड़ रहा है एक एक आदमी सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है मैं बड़ा हूं और चार अरब आदमी उसके खिलाफ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े कैसे तुम जीतोगे तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं तुम पागल हो जाओगे थोड़ा सोचो अपमान से दुख पाओगे और तुम कहोगे दूसरे दुख दे रहे हैं, क्योंकि फला आदमी ने अपमान कर दिया गहरे जाओ तुमने अगर सम्मान न मांगा होता तो कोई तुम्हारा अपमान कर सकता था करता रहे तुम्हें छूटा थी ना रामकृष्ण कहा करते थे एक चील एक मरे चूहे को के उड़ रही थी कोई 25 चीले उसका पीछा कर रही थी झपट्टे मार रही थी वो चील बड़ी परेशान थी कि मेरे पीछे क्यों पड़ी इसी झगड़े झांसे में उसके मुंह से मरा चूहा छूट गया छूटते ही 25 पच्चीसों चीले उसे छोड़ के मरे चूहे के पीछे चली गई उसे अकेला छोड़ गई वो एक वृक्ष पे बैठ गई वो सोचने लगी कि इनमें से कोई भी मेरे खिलाफ न चूहे को मैंने पकड़ा था और ये भी चूहे को ही पकड़ना चाहते चूहे तो छोटी बात खत्म हो गई कोई, कोई दुश्मन न रहा अगर सारे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं तो तुमने कोई चूहा मुंह में पकड़ा होगा उसी चूहे को वे भी पकड़ना चाहते तुम उन्हें दोष मत दो जो तुम भूल कर रहे हो कम से कम उतना अधिकार वही भूल करने का उन्हें भी दो चूहे कम चीलें ज्यादा हैं। और चूहे कम होंगे ही अन्यथा उनमें कोई अर्थ ना रह जाएगा अगर सम्मान मिलने की सभी को सुविधा हो चार अरब आदमी सभी सम्मानित हो सके सभी को राष्ट्रपतियों के पुरस्कार मिल जाएं, भारत भूषण हो जाएं, भारत रत्न हो जाएं, महावीर चक्र बांट दिए जाएं सभी को तो महावीर चक्र का मतलब क्या रह जाएगा सम्मान का मूल्य है न्यूनता में जितना न्यून हो उतना ही मूल्यवान है अगर 40 करोड़ के मुल्क में एक आदमी को सम्मान मिले तो मूल्य 40 करोड़ को ही बांट दिया जाए मुक्त हस्त सभी भारत रत्न तो मूल्य समाप्त हो गया है फिर तो यह भी हो सकता है कि कोई आदमी जिद करे कि मुझे भारत रत्न नहीं होना मैं अकेला जो भारत रत्न नहीं तो उसमें सम्मान हो जाए तो जीवन का संघर्ष ऐसा है न्यून का मूल्य होगा अगर कोहनूर रहे सभी के पास हो तो उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता कोई कोहनूर चूंकि एक है सभी के पास होने का उपाय नहीं वही उसका मूल्य है रासायनिक दृष्टि से तो हीरे में और कोयले में फर्क नहीं दोनों का रासायनिक संगठन एक जैसा है कोयला ही दबा दबा में हीरा बन जाता है समय का फासला है लेकिन कोयले की कौन पूजा करेगा कोयले का कौन सम्मान करेगा कोयला बहुत आयस्य है होना चाहिए तो सम्मान मिल सकता है सम्मान का अर्थ यह हुआ कि जिसके लिए बहुत लोग संघर्ष कर रहे और होशुरा एक सन्यासी ने मुझे आके कहा प्यारी सन्यासी उसने कहा कि मुझे बड़ा अजीब सा ख्याल चढ़ता है मन में कि मैं रानी हूं और रानी की तरह चलूं मैंने कहा तू मजे से चल इसमें कोई अड़चन नहीं इस आश्रम में कोई अड़चन नहीं तो फूल पत्ती का ताज भी बना ले तो भी चलेगा मगर एक ही ख्याल रखना और भी लोग यहाँ राजा रानी हैं। उसने कहो तो सब मज खराब हो जाता अकेली मैं तो ही मजा है मैंने कहा ये जरा मुश्किल बात है क्योंकि जो सुविधा में तुझे देता हूं वही सबको देता हूं दूसरों के साथ भी राजा रानियों जैसा व्यवहार करना फिर कोई ऐसे नहीं रहो रानी रहो बनो राजा बात उसकी समझ में आ गई बड़े होने का मजा दूसरे को छोटे दिखाने में तो जहां तुमने सम्मान मांगा वहां तुमने अपमान की शुरुआत कर दी अब जद्दोजहद होगी अपमान से तुम दुखी होोगे और मजा यह है सम्मान से तुम सुखी ना हो पाओगे अपमान से तुम दुखी होोगे क्यों क्योंकि सम्मान कितना ही मिल जाए अंत तो नहीं आता है। आगे सदा कुछ श्रेष्ठ तो रह जाता है तृप्ति तो नहीं होती ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें ऐसी घड़ी आ जाए सम्मान की कभी इसके आगे कुछ भी नहीं कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा सिकंदरों को भी बाकी रह जाता है तुम कहीं भी पहुंच जाओ किसी भी जगह पहुंच जाओ वहां से भी तुम्हें आगे मंजिल रहेगी तो सम्मान तुम्हें तृप्त न करेगा और सम्मान की मांग में जो अपमान की बौछार होगी सब तरफ से वो तुम्हें बड़े कांटों से बीध जाएगी और तुम कहोगे दूसरे अपमान कर रहे हैं तुमने सम्मान की चाह में ही अपमान को निमंत्रण दिया तुमने सफलता चाही विफलता मिलेगी तुमने चाह लोग तुम्हें भला कहें बस भूल हो गई तुमने अपने अहंकार को सजाना चाहा कि लोग तुम्हारे अहंकार को नग्न करने पर उतारू हो जाएंगे लाउस ने कहा है अगर तुम्हें हार से बचना हो तो जीत की आकांक्षा मत करना और अगर तुम्हें अपमान से बचना हो तो सम्मान मत मांगना लाओसे ने कहा है, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सम्मान नहीं मांगा और मैं वहां बैठता हूं जहां लोग जूते उतारते वहां से मुझे कोई कभी नहीं भगाता मैंने सिंहासन पर बैठने की कोई चेष्टा नहीं की इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता कैसे हराओगे लाओ से यह कहता है मैं हरा ही हुआ हूं तुम तो मुझे हराओगे कैसे मैंने जीत का की योजना ही नहीं बनाई तुम तो मुझे हराओगे कैसे इस बात को ख्याल में रखो कोई तुम्हें दूसरा न तो दुख देता है न दे सकता है न देने का कोई उपाय हम हाँ अगर अपने को दुख देना चाहो मजे से दो ऐसा मेरा अनुभव है कि लोग दुख को पकड़े हुए दुख को संपत्ति समझाए दुख को छोड़ने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि दुख के कारण लगता है कुछ है तो अब मैं क्या तुमसे अपना हाल कहू बाखुदा याद भी नहीं मुझको जिंदगानी का आसरा है यही दर्द मिट जाएगा तो क्या होगा लोग बीमारियों के सहारे जीने लगते लोग दुखों की संपदा बना लेते लोग अपनी पीड़ाओं को तिजोरियों में संभालते रख लेते निकाल निकाल के बार बार अपने घावों को देख लेते उगार, उगार के फिर फिर सहला लेते फिर फिर हरे कर लेते कुछ है तो खाली हाथ तो नहीं रिक्त तो नहीं सोने तो नहीं कुछ भराव तो है तुम इस पर थोड़ा सोचना कहीं तुमने अपने दुखों के साथ बहुत ज्यादा रिश्ता तो नहीं बना लिया कहीं ऐसा तो नहीं की तुम रुग्ण रस लेने लगे अगर तुम विचार करोगे थोड़ा ध्यान करोगे तुम पाओगे कि तुमने अपनी बीमारी में भी नियोजन कर दिया संपत्ति का अब तुम बीमारी के कारण भी महत्वपूर्ण हो गए हो मैं इस विद्यालय में शिक्षक था एक महिला मेरे साथ शिक्षक थी उनके पति ने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि मैंने सुना है कि मेरी पत्नी आपका सत्संग करती है आप जरा ख्याल रखना वो बीमारी बड़ा चला के बताती जरा सा थोड़ा हो तो वो कैंसर बताती तो आप फिजूल उसके पीछे परेशान मत होना क्योंकि तो मैं 20 साल के अनुभव से कह रहा हूं सब तो मुझे भी होता था उस महिला की बातों से लेकिन वो न केवल दूसरे को ही धोखा देती थी, थी जैसे खुद भी धोखा खाती थी छोटी मोटी बात को दुख को खूब बड़ा करके बताती क्या कारण रहा होगा उसने जीवन में कभी प्रेम नहीं जाना तो दुख को बड़ा करके जो थोड़ी सी सहानुभूति मिल जाती उसी से तृप्ति कर रही थी पहले पति के साथ यही संबंध रहा होगा दुख बड़ा बढ़ा के बताया फिर पति समझ गया कितनी देर चलेगा तो पति से नाता ढीला हो गया फिर वो इधर उधर सत्संग करने लगी जहां भी कोई मिल जाए सहानुभूति देने वाला वहीं वो अपने दुख गौर से देखा तो पता चला कि वो अपने दुख को बड़े संभाल संभाल के रखती है। और एक एक दुख को लुफ्फ ले, ले के कहती जैसे दुख कोई कविता हो कि कोई नृत्य हो अगर उसके दुख को गौर से न सुनो तो वो नाराज हो जाती है अगर दुख में सहानुभूति न बताओ तो वो तुम्हारे विपरीत हो जाती है अगर दुख में सहानुभूति बताओ वो जितना दुख का है उससे भी बढ़ा चढ़ा के मान लो तो चरणों पर झुकने को राजी तुम तो जरा अपने भीतर भी इस महिला को खोजना सभी के भीतर है दुख में रस्मत लेना क्योंकि रस अगर तुम लोगे तो कौन तुम्हें दुख की तरफ जाने से रोक सकता है फिर और दुख को तुम सोरगुल मत मचाना और दुख को छाती पीट के दिखलाना मत दुख का प्रदर्शन मत करना तुमने कभी ख्याल किया लोग अपने दुखों की चर्चा करते हैं सुखों की नहीं करते लोगों की बातें सुनो दुख की कथाएं सुख की तो कोई बात ही नहीं होती कारण है क्योंकि अगर तुम सुख की किसी से चर्चा करो तो सहानुभूति थोड़ी पा सकोगे उल्टी ईर्षा अगर तुम किसी से कहो मैं बहुत सुखी हूं तो वो आदमी नाराज हो जाएगा अच्छा तो मेरे घर से तुम सुखी हो तुम विरोध देखोगे तुमने एक दुश्मन बना लिए तुम कहो कि मैं बहुत दुखी हूं कंधे झुके जा रहे हैं बोझ वो तुम्हारा सिद्ध है पहलाएगा वो कहेगा कि बिल्कुल ठीक तुमने उसे एक मौका दिया अपनी तुलना में ज्यादा सुख अनुभव करने का वो कहेगा कि बिल्कुल ठीक मैं एक घर में रहता था मकान मालिक की जो पत्नी थी किसी के कि घर कोई मर जाए पास पड़ोस तो में दूर संबंध हो ना हो पहचान हो ना हो वो जरूर जाती मैंने उससे पूछा कि जब भी कोई मरता है तो मैं तुम्हें बड़ा प्रसन्नता से जाते देखता हूं मामला क्या है उसकी खुशी जाहिर हुई जाती थी वह जा जहां भी दुखी लोगों को देखती वहां जाने का लोभ संवरण न कर पाती क्योंकि उनकी दुख की तुलना में अपने को थोड़ा सुखी अनुभव करती चलो पति किसी और का मरा अपना तो नहीं मरा बेटा किसी और का मरा अपना तो नहीं मरा और लोग दूसरे के प्रति सहानुभूत दिखाने में बड़ा मजा लेते हैं। मुफ्त कुछ खर्च भी नहीं होता और सहानुभूति दिखाने का मजा आ जाता है तुम ख्याल करो तुम्हारे घर कोई मर जाए और लोग आए सर चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास में वैसी घटना देवदास के पिता मर गए और वो दरवाजे पे बैठा है और लोग आते हैं बड़ी सहानुभूति क्या करते हैं वो कहता है कि अंदर जाए मेरे बड़े भाई को कहें उनको काफी मजा आएगा तो लोगों को बड़ा सदमा लगता है ये किस तरह का लड़का है कहता अंदर जाए आगे बढ़ा देता है कोई रस नहीं लेता उनकी बातों में वो बड़ी तैयारी करके आए हैं लोग जब किसी के घर जाते हैं मरण के अवसर पर तो सब सोचते जाते हैं क्या क्या कहेंगे कैसे कैसे कहेंगे 25 दफर रिहर्सल कर लेते हैं मन में कहेंगे बात बात को जमा देंगे वो सुनते ही नहीं वो कोई बात शुरू करता वो कहता रुको अंदर चले जाओ बड़े भाई बैठे हैं उनको लोग नाराज हो गए हैं उस पर यह बर्दाश्त के बाहर तुम सहानुभूति देना चाहो और कोई न ले तुम बहुत नाराज हो जाओगे लोग सहानुभूति मुक्त हस्त बांटते क्योंकि यही तो छोड़े से क्षण है जब उन्हें सुखी होने का अवसर मिलता है किसी को दुखी देखकर लोग सुखी होते हैं। तुमने ख्याल किया किसी को सुखी देख तुम कभी सुखी हुए कोई बड़ा मकान बना लेता है तब तुम्हें कोई सुख नहीं होता लेकिन किसी के मकान में आग लग जाती तुम तब तुम बड़े दुखी होते हो यह थोड़ा विचारने जैसा है कि जिसको दूसरे का बड़ा मकान देखते सुख ना हुआ था उसे उसके मकान में आग लगी देख के दुख होगा क्यों दुख हो कैसे सकता है ये तो सारी सदन गलत हो गई हाँ अगर उसके बड़े मकान को बनते देख के सुख हुआ था तो आग लगी देख के दुख होगा लेकिन बड़ा मकान जब बना था तब तो तुम दुखी हुए थे सुख नहीं हुआ था तुम जार जार हो गए थे तार तार हो गए थे तुम्हारी छाती में गोली लग गई थी तुम्हारी कमर झुक गई थी उस दिन तुम बूढ़े हो गए थे उस बड़े मकान को देखकर एक पराजय साफ लिख गई थी खुले आकाश में ये मकान तुम्हारा होना था और नहीं हो पाए और कोई और बना ले गया बाजी कोई और ले गए वो पराजय की स्पष्ट कथा थी फिर जब इस घर में आग लग जाती तब तुम दुखी कैसे हो सकते हो नहीं तुम दुख दिखाते हो होते तुम सुखी हो भीतर बड़ा रस आता है मन तो यही कहता है कि पाप का फल किया था भोग अब कोई ब्लैक मार्केट करे चोरी रिस्पत करे और बड़ा मकान बना ले देर है अंधेर थोड़ी अब देख लिया ये तो भीतर होता है बाहर से तो जाके तुम जार जार आंसू बहा थे ये मौका तुम नहीं छोड़ सकते बड़ा मकान ना बना पाए लेकिन बड़े मकान बनाने वाले आदमी को नीचा दिखाने का अवसर तो मिला मकान में आग लग गई ध्यान रखना धार्मिक आदमी वो नहीं है जो दूसरे के दुख में सहानुभूति बताता है धार्मिक आदमी वो है जो दूसरे के सुख में सुख अनुभव करता है और जिसने दूसरे के सुख में सुख अनुभव किया उसकी सहानुभूति हीरे जैसी है उसकी दुख में सहानुभूति अर्थ रखती है और जिसने सुख में ईर्ष्या अनुभव की उसकी सहानुभूति तो ऊपर ऊपर मलहम पत्ती है भीतर भीतर आग है सहानुभूति के धोखे में मत पड़ना तुमसे लोगों ने कहा है दूसरों के दुख में दुखी हो मैं तुमसे कहता हूं दूसरों के सुख में सुखी हो दूसरों के दुख में दुखी होना तुम वैसे दुखी काफी हो अब और दुखी हो तुम दूसरों के सुख में सुखी हो सुख सीखो अपने सुख में तो सुखी हो ही दूसरे के सुख में भी सुखी हो सुख की आदत बनाओ और जिस जैसे, जैसे आदत घनी होगी और बड़ा बड़ा सुख आएगा कल में कहानी पढ़ रहा था कि एक आदमी अपने मनोवैज्ञानिक के पास गया वो बड़ा घबराया हुआ बड़ा बेचिंत था मनोवैज्ञानिक ने पूछा क्या परेशानी है इतने क्यों पसीने से तरबर इतने क्यों बेचैन इतने क्यों हाथ रहे क्या तकलीफ है गई शांति से बैठ के कहो उसने कहा बड़ा बुरा हुआ रात में सोया था मेरे पेट पर से चूहा निकल गया उस मनोवैज्ञानिक ने कहा हद धो गई चूहा ही निकला कोई हाथी तो नहीं निकला उसने कहा वो तो मुझे भी पता है लेकिन चूहा निकल गया रास्ता तो बन गया हाथी भी किसी दिन निकल जाए रास्ता बन गया असली तकलीफ ये है ये कहानी मुझे जच चूहे को भी मत निकलने देना रास्ता तो बन गए हाथी के आने में कितनी देर लगी थी एक दफा पता हो जाए कि यहां से निकला जाता ना वो आदमी ठीक कह रहा था उसकी घबराहट ठीक सच तुम सुख के लिए थोड़ा रास्ता तो बनाओ पहले चूहे की तरह सही सिर हाथी की तरह भी निकले। तुम सुख का कोई अवसर मत खोजो तुम सुख का जो भी अवसर मिल सके चूको ही मत और अगर तुम ध्यान रखो तो ऐसी कोई भी घड़ी नहीं जहां तुम सुख का अवसर ना पा सको गहन से गहन दुख के क्षण में भी सुख की कोई किरण होती अंधेरे से अंधेरी रात में भी सुबह बहुत दूर नहीं होती पास ही होती और फिर अंधेरे से रात में भी चमकते तारों का फैलाव होता, थोड़ी नजर सुखी खोजने वाली चाहिए अपने में भी सुख खोजो दूसरे में भी सुख खोजो ताकि सुख में तुम्हारी आदत रम जाए ताकि सुख तुम्हारा सहज स्वभाव बन जाए सुख में तुम्हारी अनायास आंख पड़ने लगे ये तुम्हारा ऐसा अभ्यास हो जाए उसके तो लिए कुछ करने की जरूरत ना रही ये सहज होने लगे अभी तुमने उल्टा किया है अभी तुमने दुःख की आदत बनाई एक मनोवैज्ञानिक छोटा सा प्रयोग कर रहा था उसने अपनी कक्षा में आके बड़े ब्लैक बोर्ड पर एक छोटा सा सफेद बिंदु रखा जरा ताकि मुश्किल से दिखाई पड़े फिर उसने पूछा विद्यार्थियों को कि क्या दिखाई पड़ता किसी को भी उतना बड़ा ब्लैक बोर्ड दिखाई ना पड़ा सभी को वो छोटा सा बिंदु दिखाई पड़ा, जो कि मुश्किल से दिखाई पड़ता था उसने कहा ये चकित करने वाली बात इतना बड़ा तख्ता कोई नहीं कहता कि दिखाई पड़ रहा है सभी ये वो छोटा सा बिंदु दिखाई पड़ रहा तुम जो देखना चाहते हो वो छोटा हो तो भी दिखाई पड़ता है तुम देखना नहीं चाहते वो बड़ा हो तो भी दिखाई नहीं पड़ता तुम्हारी चाह पर सब कुछ निर्भर है तुम्हारा चुनाव निर्णायक तो मैं तुमसे कहता हूं इस जीवन में तुम कहते हो दुख पाया बहुत अब अगले जन्म में और हमें नरक न भेजा जाए कोई भेजने वाला नहीं लेकिन इस जीवन में अगर तुमने दुख की आदत बनाई तो तुम नर्क चले जाओगे अब तुम्हें लगता है इसमें बड़ी अन्याय हो रहा है कि हमने जीवन भर दुख भोगा फिर नरक भेजा मैं तुमसे कहता हूं जीवन भर दुख का अभ्यास किया तुम नरक से अतिरिक्त जाओगे भी कहा तुम्हारा अभ्यास तुम्हें ले जाया था रास्ता बना दिए अब तुम उसी रास्ते से चलोगे तुम्हें अगर कोई स्वर्ग भेजना भी चाहे तो कोई उपाय नहीं तुम स्वर्ग में भी नर्क खोज लोगे नर्क तुम्हारा जीवन कौन ये कोई स्थान नहीं है कहीं ये तुम्हारे देखने का ढंग है तुम जहां जाओगे नर्क खोज लोगे तुम्हारा नर्क तुम्हारे साथ चलता है तुम्हारा स्वर्ग भी तुम्हारे साथ चलता है तुम अभ्यास करना यहीं से शुरू करो तुम कल की प्रतीक्षा मत करो कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे अधिक लोग यही भूल कर रहे हैं कि मरे फिर स्वर्गीय हुए अगर जन्म जीते जी नरक में रहे तो अचानक तुम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते कोई छलांग थोड़ी कि तुमने एकदम से तय कर लिया और तुम स्वर्ग में चले गए तुम्हारे जिंदगी भर का अभ्यास तुम्हारी दिशा बनेगा यही सारा अर्थ है कर्म के सिद्धांत का और बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को अपरसीन महत्ता दी और ईश्वर को हटा लिया क्योंकि बुद्ध को लगा ईश्वर की मौजूदगी कर्म के सिद्धांत को पूरा न होने देगी ऐसा समझो कि अगर अदालत में कहीं ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम न्यायाधीश को अलग करने और कानून हो सके तो कानून ज्यादा पूर्ण होगा न्यायाधीश की मौजूदगी कानून को गड़बड़ करती क्यूँकी न्यायाधीश से अपने दृष्टिकोण किसी पर दया खा जाएगा किसी पर क्रोध से भर जाएगा न्यायाधीश हिंदू होगा तो हिंदू पर दया कर लेगा मुसलमान होगा तो मुसलमान पर दया कर लेगा न्यायाधीश खुद शराबी होगा तो शराबी को थोड़ा कम दंड देगा अगर शराब के खिलाफ होगा तो शराबी को थोड़ा ज्यादा दंड दे देगा आज नहीं कल भविष्य में कभी ना आज नहीं कल भविष्य में कभी न कभी न्यायाधीश की जगह कंप्यूटर होगा होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर पक्षपात न करेगा वो तो सीधा सीधा हिसाब न्याय का कर देगा वहाँ कोई बीच में मनुष्य नहीं है जो न्याय में किसी तरह की गड़बड़ कर सके बुद्ध ने महावीर ने परमात्मा को अलग कर लिया वो एक बहुत वैज्ञानिक आधार पर वो आधार ये है की परमात्मा की मौजूदगी न तो तुम्हें स्वतंत्र होने देगी और परमात्मा की मौजूदगी कर्म के सिद्धांत को भी पूर्ण न होने देगी एडमंड बर्क यूरोप का एक बड़ा विचारक हुआ वो तो एक चर्च में सुनने गया था चर्च के पादरी के बोलने के बाद प्रश्न पूछे गए तो उसने चर्च के पादरी से पूछा कि मुझे एक प्रश्न पूछना है आपने कहा कि मरने के बाद जो लोग सदाचारी थे और जिनका भगवान में भरोसा था वे स्वर्ग जाएंगे मेरे मन में एक सवाल है वो सवाल ये है कि जो लोग सदाचारी थे लेकिन भगवान में भरोसा नहीं था वो कहा जाएंगे या जो लोग सदाचारी नहीं थे लेकिन भगवान में भरोसा था वो कहा जाएंगे वो पादरी ईमानदार आदमी रहा होगा पादरी आमतौर से इतने ईमानदार होते नहीं धर्मगुरु और ईमानदार जरा मुश्किल बात है वो धंधा ही जरा बेईमानी का शायद एडमंड बर्ग की मौजूदगी ने भी उसे ईमानदार बनने में सहायता दी क्योंकि ये आदमी बड़ा सदाचारी था लेकिन इसका ईश्वर पर भरोसा नहीं था इसका प्रश्न वास्तविक था किताबी नहीं था पूछ रहा था अपने बाबत कि ऐसा तो मैंने कोई आचरण नहीं किया है कि नर्क भेजा जाऊं लेकिन ईश्वर पर मुझे भरोसा नहीं मजबूरी है मैं क्या करूं तो मेरा क्या होगा त्री ने कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का मौका दे उसने सात दिन सोचा सोचा कुछ समझ में ना आया क्योंकि मामला बड़ा उलझन का हो गया कठिनाई ये हो गई अगर वो ये कहे कि सदाचारी परमात्मा को न मानने के कारण नरक भेजा जाएगा तो सदाचार का सारा मूल्य समाप्त हो गया अगर वो ये कहे कि परमात्मा को मानने वाला असदाचारी हो तो भी स्वर्ग जाएगा तो सिर्फ परमात्मा को मान लेना खुशामद कर लेना स्तुति कर देना काफी हो गया सदाचार का क्या मूल्य रहा और अगर वो ये कहे कि सदाचारी स्वर्ग जाएगा परमात्मा को माने या न माने तो भी सवाल उठता है फिर परमात्मा को मानने की जरूरत क्या सदाचारी निर्णायक है तो फिर परमात्मा को बीच में क्यूँ लेना विज्ञान का एक नियम है जितने कम सिद्धांतों से काम चल सके उतना उचित तो क्यूँकी ज्यादा सिद्धांत उलझाव खड़ा करते तो अगर सदाचार से ही स्वर्ग जाया जाता है और असद आचार से नर्क जाया जाता है तो बात खत्म हो गई फिर परमात्मा को बीच में क्यों लेना अगर परमात्मा को मानने से स्वर्ग जाया जाता है और परमात्मा को न मानने से नर्क जाया जाता तो सदाचार की बात समाप्त हो गई फिर सदाचार की बात को बकवास को बीच में मत लाओ न्यूनतम सिद्धांत विज्ञान का आधार इसी आधार पर बुद्ध और महावीर ने परमात्मा को इंकार किया बड़े वैज्ञानिक चिंतक थे कर्म का सिद्धांत पर्याप्त है परमात्मा को बीच में लाने से अड़चन होगी दो सिद्धांत हो जाएंगे विभाजन होगा निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा एक ही सिद्धांत को रहने दो और उसकी सत्ता को सार्वभौम रहने दो सात दिन सोचा पादरी ने कुछ सोच न पाया जल्दी सातवें दिन चर्च आ गया कि क्या करें लोग अभी आए न थे जाके छत पर बैठ गया रात भर सोचता रहा था नींद न लगी थी झपकी लग गई उसने एक स्वप्न देखा स्वप्न देखा सात दिन का जो ऊहा पोह था वही स्वप्न बन गया स्वप्न देखा कि ट्रेन में बैठा है स्वर्ग पहुंच रहा है उसने कहा ये अच्छा हुआ देख ही कि मामला क्या है पता लगा लें वही स्वर्ग जाकर उसने पूछा की सुक्रांत यहाँ है क्योंकि सुक्रांत ईश्वर को नहीं मानता था लेकिन सदाचारी था लोगों ने कहा कि नहीं सुकरात का तो यहां कुछ पता नहीं खबर नहीं सुनी कभी सुकराज की यहां कौन सुकरात कैसा सुकरात? सदमा लगा उसे फिर उसने चार तरफ स्वर्ग में खोज कर देखा और भी खबर पूछी गौतम बुद्ध यहां है तीर्थंकर महावीर यहां है कोई पता नहीं लेकिन एक बात और है उसे हैरानी की हुई कि स्वर्ग बड़ा दे मालूम पड़ता है उदास उदास है उसने तो सोचा था उत्सव होगा वहां लेकिन धूल धूल सी जमी संसार से भी ज्यादा उदास मालूम पड़ता है थकाहार आसा है फूल खिले से नहीं लगते सब गमगीनी है। बड़ा हैरान हुआ कि स्वर्ग भी स्वर्ग जैसा नहीं मालूम पड़ता सुकरात भी नहीं महावीर भी नहीं बुद्ध भी नहीं ये गए कहा नर्क ये बात ही सोचकर उसको मन को घबराने लगी भांगा स्टेशन आया दूसरी ट्रेन तैयार थी जा रही थी नर्क की तरफ चल गया उसने कहीं अच्छा हुआ कि वक्त पर आ गए। नर्क पहुंचा बड़ा चकित हुआ वहां रौनक कुछ ज्यादा मालूम पड़ती थी गीत गाए जा रहे थे संगीत था हवा में फूल खिले थे ताजा ताजा था उसने कही कुछ मामला क्या है कहीं तख्तियां तो गलत नहीं लगी है ये तो स्वर्ग जैसा मालूम पड़ता है वो अंदर गया उसने लोगों से पूछा कि सुकुरात तो उसने बताया कि सुकरात वो सामने खेत में काम कर रहा है सुकरात वहां हल बखर चला रहा था उसने पूछा आप नरक में आप यहां नरक में क्या कर रहे हैं? इतने सदाचारी व्यक्ति को नरक में सुखरात ने कहा किसने तुमसे कहा यह नर्क है? जहां सदाचारी है वहां स्वर्ग है। हम तो जब से आए स्वर्ग में ही उसने लोगों से पूछताछ की उन्होंने कहा यह बात सच जब से ये कुछ लोग आए हैं बुद्ध महावीर सुखरात तब से नर्क का नक्शा बदल गया इन्होंने स्वर्ग बना दिया उसकी नींद खुल गई घबरा गया उसने उत्तर दिया अपने सुबह के प्रवचन में उसने कहा कि संत स्वर्ग जाते हैं ऐसा नहीं जहां संत जाते हैं वहां स्वर्ग काफी नर्क जाते हैं ऐसा नहीं पी जहां जाते हैं वहां नर्क निर्णायक तुम हो स्वर्ग और नर्क तुम्हारी हवा है तुम्हारा वातावरण हर आदमी अपने स्वर्ग और नर्क को अपने साथ लेके चलता है इसे स्मरण इस रखना तो ही बुद्ध को ठीक से समझ पाओगे दुख की आदत छोड़ो नहीं तो दुख की आदत तुम्हें नरक ले जाएगी नरक और स्वर्ग तो कहने की बातें कहने के ढंग दुख की आदत नरक है उम्र तो सारी कटी इसके बुताना मोमिन आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे जिंदगी भर अगर तुम मूर्तियों की पूजा करते रहे तो मरते वक्त मुसलमान कैसे हो जाओ वही मूर्तियां तुम्हें घेरे रहेंगी मरते वक्त भी मरने के बाद भी नृत्य तुम्हें वही देगी जो तुमने जीवन में अर्जित किया हो मृत्यु तुम्हें वही सौंप देगी जो तुमने जीवन भर में कमाया हो मौत तुम्हें नया कुछ नहीं दे सकती मौत तो जीवन भर का निचोड़ से प्रश्न को हम समझने, हम तो जीते जी और सोते जागते भय और अपराध भाव के द्वारा अशेष नारकी पीड़ा से गुजर चुकते हैं क्या वह काशी नहीं किससे पूछते हो कि वह काशी नहीं अगर काशी है तो बाहर निकलो अगर काशी हो चुका है तो क्यों खड़े हो भीतर नहीं अभी काशी नहीं तुम्हारे अनुभव से अभी काफी नहीं अभी दिल कहता है थोड़ा और बोगले अभी दिल कहता है पता नहीं कहीं कोई सुख छिपा हो इस दुख में अभी दिल कहता है आज तक नहीं हुआ कल हो जाए किसे मालूम अभी मन भरा नहीं दुख से अन्यथा कौन तुम्हें रोक रहा है द्वार दरवाजे पर किसी ने भी सांकल नहीं चढ़ाई दरवाजे खोले ही अटक रहे हो काफी अभी हुआ नहीं और अगर तुम्ही नहीं जानते कि काफी हुआ है तो अस्तित्व कैसे जानेगा कि काफी हुआ है अस्तित्व ने तुम्हें मालिक बनाया तुम्हें परिपूर्ण स्वतंत्रता दी जब तक तुम ही अपने नर्क से मुक्त ना हो जाओ तब तक कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता थोड़ा सोचो दुख से भी मुक्त होना कितना कठिन मालूम हो रहा है और बुद्ध पुरुष कहते हैं सुख से भी मुक्त हो जाना है और तुम दुख से भी मुक्त नहीं हो पा रहे क्योंकि तुम्हें दुख में सुख छिपा हुआ मालूम पड़ता है और बुद्ध पुरुष कहते हैं सुख से भी मुक्त हो जाना है क्योंकि उन्होंने सुख में भी दुख को ही छिपा पाया दोनों की दृष्टि अगर ठीक से समझो तो अलग अलग दृष्टिकोणों से है लेकिन एक ही है तुमने दुख में सुख को छिपा सोचा है बुद्ध पुरुषों ने सुख में दुख को छिपा पाया बहुत फर्क नहीं है जरा सा लेकिन बहुत भी क्योंकि अगर तुम दुख में सुख को छिपा पा रहे हो तो तुम दुख को पकड़े रहोगे और अगर तुम्हें ये दिखाई पड़ जाए कि तुम्हारे सारे सुख दुख का ही आवरण तो तुम दुख से तो मुक्त होगे ही तुम सुख से भी मुक्त हो जाओ तुम दोनों को छोड़ के बाहर आ जाओ उस घड़ी का नाम निष्कलुस निर्वाण की घड़ी जब तुम सुख और दुख को पीछे छोड़ के आ जाते हो जब तुम सोने की लोहे की सब जंजीरें छोड़ के बाहर आ जाते हो और बाहर आने का एक ही आधार काफी का पता चल जाना पर्याप्त तो हो चुका मैंने सुना है एक आदमी ने 90 साल की उम्र में अदालत में तलाक के लिए निवेदन किया खुद 90 साल का पत्नी कोई 85 साल की मजिस्ट्रेट भी थोड़ा चौंका उसने पूछा कि तुम कब से विवाहित हो इस 90 साल के आदमी ने कहा कोई 70 साल हो चुके विवाहित हुए तो उस मजिस्ट्रेट ने कहा कि अब सत्तर साल के बाद मरने की घड़ी करीब आ रही अब तुमने तलाक की सूझी उसने कहा आखिर काशी काशी इनफ इज इनफ किसी भी दृष्टिकोण से लें उस आदमी ने कहा काफी काफी सत्तर साल अब बहुत हो गए अब छुटकारा चाहिए और फिर अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है उस आदमी ने कहा मौत करीब आ रही है न छूटे तो फिर कब छूटेंगे मैं तुमसे कहता हूँ दुख को तलाश दो काफी काफी है दूसरा प्रश्न कल आपने कहा कि क्यों है पापों को शांति और तथस्थता के साथ भोग लो किंतु अनंत जन्मों के पाप क्या अनंत जन्मों तक भोगने पड़ेंगे फिर ज्ञानाग्नि का आयोजन क्या है कृपा पूर्वक इस पर प्रकाश दावी पहली तो बात पाप करते समय जब अनंत काल की फिक्र न की करते समय जब अनंत काल की फिक्र न की तो भोगते समय क्यों फिक्र करते हो और जब करने वाला अनंत काल बीत गया तो भोगने वाला भी बीत ही जाएगा इसका अर्थ यह हुआ कि जिसे तुम अनंत काल कहते हो वो अनंत है नहीं अगर अनंत काल तुमने पाप किए तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब तक जो बीत गया वो अनंत हो कैसे सकता है उसकी सीमा तो आ गई अब तो तुम जागने लगे और तुमने लौट के देखा कि तो बहुत समय से कहो बहुत समय तक पाप किया अनंत तो मत कहो पाप तुमने किया पाप का फल कौन भोगेगा तुम कोई तरकीब चाहते हो कि पाप तो कर लिए पाप के फल से बच जाओ कोई मंत्र कोई चमत्कार कोई तुम्हें छुटकारा दिला दे यही बुद्ध के वचन बहुत कठोर हो जाते हैं क्योंकि बुद्ध कहते हैं कौन तुम्हें छुटकारा दिलाएगा और ऐसा भी नहीं है कि जागे हुए पुरुषों ने तुमसे बीच बीच में हजारों बार न कहा हो कि रोको बाहर आ जाओ और ऐसा भी नहीं कि मैं तुमसे आज कह रहा हूं कि तुम बाहर आ जाओ तो तुम आज बाहर आ जाओ तुम करते ही रहोगे अगले जन्म फिर तुम किसी के सामने यही कहोगे कि अनंत जन्मों तक किया हुआ पाप आपके क्या अनंत जन्मों तक फल भोगना पड़ेंगे करते तुम चले जाते हो तुम असंभव की आकांक्षा करते हो पाप तो तुम करो और फल तुम्हें न मिले फल किसको मिलेगा फिर दुख तो तुम बो फसल कौन काटे? और ये तो अन्याय होगा कि फसल किसी और को काटनी पड़े फसल तुम्हें ही काटनी पड़ेगी मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं फिक्र छोड़ो इसकी कि कितना समय बीत चुका है, जब जागे तब जागे तभी सुबह और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने जितने समय दुख बोया है उतने ही समय तुम्हें भोगना पड़ेगा मगर तुम्हें राजी तो होना चाहिए भोगने के लिए भोगना ना पड़ेगा मगर तुम्हें राजी होना चाहिए भोगने के लिए उस राजीपन में ही छुटकारा है तुम्हें कहना तो यही चाहिए कि चाहे कितना कि भी समय लगे जो मैंने किया है उससे भोगने के लिए मैं राजी हूं चाहे अनंत काल लगे तुम्हें अपनी तरफ से तैयारी तो यह दिखानी ही चाहिए वो तुम्हारा सौ मनुष्य होगा वो तुम्हारा सद्भाव होगा वो तुम्हारी ईमानदारी होगी प्रमाणिकता होगी तुम्हें यह तो कहना ही चाहिए कि जब मैंने फसल बोई तो मैं काटूंगा और जितने समय वो बोलिए उतने समय काटूंगा इसमें मैं किसी और पर जिम्मेवारी नहीं देता और न कोई ऐसा सूक्ष्म रास्ता खोजना चाहता हूं कि किसी तरह बचाव हो जाए किसी रुष्बत से किसी खुशामत से किसी प्रार्थना से नहीं कोई बचाव नहीं चाहता मेरे किए का फल मुझे मिलना ही चाहिए तुम तैयारी दिखाओ तुम्हारी तैयारी अगर साफ हो तो एक बात समझ लेने जैसी है दुख का संबंध विस्तार से कम होता है गहराई से ज्यादा होता है दुख के दो आयाम है एक तो लंबाई है और एक गहराई है तुम्हारे पास एक कटोरी भर जल है तुम उसे एक छोटी सी सीसी सी में डाल दो तो जल की गहराई बढ़ जाती तुम उसे फर्श पर फैला दो जल उतना ही है लेकिन गहराई समाप्त हो जाती उथला उथला फैल जाता है सतह पर पर्त फैल जाती तुमने जो पाप किए हैं वो तो समय की बड़ी लंबाई पे किए हैं लेकिन अगर तुम राजी हो झेलने को तो तुम समय की गहराई में उनको झेल लोगे एक साल भर का सिरदर्द एक क्षण में भी झेला जा सकता है गहराई का सवाल है पीड़ा इतनी सघन हो सकती है इतनी प्राणांतक हो सकती कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को तीर की तरह भेद जाए यहां तुम्हें मैं एक बात समझा देना चाहूं जो कई दफा पूछी जाती लेकिन ठीक समय न होने से मैंने कभी उसका उत्तर नहीं दिया बहुत बार पूछा जाता है कि रामकृष्ण कैंसर से मरे रमन भी कैंसर से मरे महावीर बड़ी गहन उदर की बीमारी से मरे बुद्ध शरीर के विषाक्त होने से मरे ऐसे महापुरुष ऐसे पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध लोग ऐसी संघातक बीमारियों से मरे कैंसर शोभा नहीं देता जस्ता में रमन और कैंसर से मरे और यहां करोड़ों हैं महापापी जो बिना कैंसर के मरेंगे तो रमन के भाग में ऐसा क्या लिखा है मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अक्सर ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति का आखिरी क्षण आ गया इसके बाद जिसका जन्म न होगा रमन या रामकृष्ण ये उनका आखिरी ये उनका शरीर से आखिरी संबंध है उनकी पीड़ा सघन हो जाती तो जो तुम वर्षों वर्षों और जन्मों जन्मों तक भोगोगे, वो क्षण में भोग लेते कैंसर बड़ी सघन पीड़ा है रामकृष्ण ने तो इलाज के लिए भी तैयारी नहीं दिखाई क्योंकि उन्होंने कहा अगर इलाज होगा तो पीला कौन झेलेगा कंठ का कैंसर था उन्हें अवरुद्ध हो गया था कंठ बिल्कुल ना पानी पी सकते थे ना भोजन ले सकते थे सरी जाता था, और भयंकर पीड़ा थी ना सो सकते थे ना बैठ सकते थे ना लेट सकते थे कोई स्थिति में चैन ना था विवेकानंद ने रामकृष्ण को जाके कहा कि परमहंस देव हमें पता है कि अगर आप जरा भी मां को कह दे, काली को कह दे, तो ये दुख ऐसे ही विलीन हो जाएगा जिससे स्वप्न विलीन हो जाता कितने दिन हो गए आपने जल नहीं पिया, कितने दिन हुए आपने भोजन नहीं किया आप कहें रामकृष्ण हंसने लगे उन्होंने कहा मेरे दिन ही कहे कल रात मैंने काली को देखा वो कहने लगी रामकृष्ण इस कंठ से तो बहुत भोजन कर लिया अब दूसरे कंठों से भोजन करो तो रामकृष्ण का भोजन करूंगा अब ये कंठ थक गया अब इसके आने का समय भी समाप्त हो गया अब ये जाने की घड़ी इलाज भी नहीं किया क्योंकि तीरा को उसकी पूरी त्वरा में झेल लेना मुक्त हो जाना तो मैं तुमसे ये दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि तुमने बहुत बहुत जन्मों तक पाप किए हैं इसलिए उतने ही जन्मों तक तुम्हें पाप का फल भोगना पड़े लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी हो तो एक क्षण में भी जन्मों के पाप सघन हो सकते हैं उनकी पीड़ा बड़ी गहन होगी और अगर तुम तथस्थ भाव से देख सको तो एक क्षण में जन्मो जन्मों की कथा समाप्त हो जाती है। इसलिए अक्सर बुद्ध पुरुष बड़ी संघातक बीमारियों से मरे जीसस का सूली पर लटका जाना सोचने जैसा है क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो यही कहेगा कि सूली पर लटका जाना किसी महापाप का फल है जन्म जन्मों के पाप का फल है ठीक एक क्षण में सूली पर जीसस ने वो सारी पीड़ा भोग ली जो हम जन्मों जन्मों में भी न भोग सकेंगे हम छोटी छोटी मात्रा में भोगते हैं। होम्योपैथी की मात्रा की तरह चलती हमारी पीड़ा छोटी छोटी पुड़िया दो दो शक्कर की गोलियां ले रहे एलोपैथिक डोज भी लिया जा सकता है और जो व्यक्ति राजी है राजी कार जिसने यह कहा कि मैंने ही दुख कमाए मैंने ही दुख दिए अब उनके भोगने के लिए मैं पूरी तरह तैयार उसी घड़ी एक क्रांति घटित होती है समय नया रूप लेता है लंबाई हट जाती गहराई बढ़ती उस स्वीकार भाव में ही दुख का तीर प्राणों तक छिद जाता है एक क्षण में भी सारे जन्मों के पापों से छुटकारा है लेकिन तुमसे मैं कहूंगा इसकी तुम आकांक्षा मत करो नहीं तो तुम न्याय के विपरीत जा रहे हो तुम नियम के विपरीत जा रहे हो और भी आसान होंगी राह की दुशवारियां हर अमीर कारवां को राह होने भी दे जिसने एक बार ठीक से समझ लिया कि मैंने जन्मों जन्मों तक दुख बोए अब वो कहेगा कि जितने दुख मुझ पर आए उतना भला अगर यात्री दल के नेता लुटेरे हो जाएं और मुझे सब तरह लूट ले तो और भी भला और भी आसान होंगी राह की दुश्म राह की कठिनाइया कम हो जाएंगी हर अमीर कारवां को राहजन होने भी दे अगर यात्री दल का नेता लुटेरा हो जाए तो और भी अच्छा अगर ये सारा संसार तुम्हें लूट ही ले तो और भी अच्छा उतने ही तुम हल्के हो जाओ यह मुद्दत हस्ती की आखिर यू भी तो गुजर ही जाएगी दो दिन के लिए मैं किससे कहूं आसान मेरी मुश्किल कर दे प्रार्थना मत करना क्योंकि प्रार्थना में तुम बेईमान आकांक्षा कर रहे हो तुम ये कह रहे हो कि दुख तो मैंने बनाए तू क्षमा कर दे करते वक्त तुमने उसे बुलाया ना भोगते वक्त बुलाते हो करते वक्त वो अपने कहीं से भी आए तो तुमने सुना ना भूखते वक्त तुम चिल्लाते हो दो दिन के लिए मैं किससे कहू आसान मेरी मुश्किल करते है। ठीक है ये दो दिन भी गुजर ही जाएंगे जिससे और दिन गुजर गए ये दिन भी गुजर जाएंगे राह में बैठा हूं मैं तुम संग रह समझो मुझे आदमी बन जाऊंगा कुछ ठोकरें खा जाने के बाद जिससे राह पर पड़ा एक पत्थर हूं मैं राह में बैठा हूं मैं तुम संग रह समझो मुझे आदमी बन जाऊंगा कुछ ठोकरें खा जाने के बाद मारो ठोकरें चिंता ना करो ये ठोकरें ही मुझे जगाएंगी दुख जगाता है दुख निखारता है दुख सतेज करता है और अगर तुम्हारा दुख तुम्हें अभी तक सफेद नहीं कर पाया तो तुमने दुख को दुख की तरह देखा ही नहीं पहचाना नहीं तुम अभी भी दुख को की तरह लिए जा रहे हो तुम उससे सो रहे हो तुझसे भी कुछ बढ़ के थी तेरी तमन्नाएं हसीन सैकड़ों परियों के झुरुठ में तेरा दीवाना था छीन ली क्यों आपने मुझसे मताए सब्रो होश क्या सजाए कैद गम के साथ कुछ जुर्माना था आदमी सोचता है ऐसा कि एक तो संसार के कारागृह में डाल दिया दुख में डाल दिया और फिर सब्र और होश भी छीन लिया तो ये क्या सजा के साथ साथ जुर्माना है भी कुछ बढ़ के थी तेरी तमन्नाएं हसीन सैकड़ों परियों के झुरमुठ में तेरा दीवाना था छीन ली क्यों आपने मुझसे मताए सब्र होस क्या सजाए कह गम के साथ कुछ जुर्बाना था लेकिन कोई न तो तुम्हे काराग्रह में डाल रहा है न कोई तुमसे होश छीन रहा है होश तुम खुद ही खो रहे हो होश तुम्हें मिला है जन्म के साथ मिला है तुम उसे बेच बेच के कूड़ा कचरा खरीद रहे हो तुम होश को काट काट के जोड़ी भर रहे हो तुम होश को काट काट के व्यर्थ की संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, होश तुम्हारा स्वभाव और जितना होश कम हो जाएगा उतने तुम काराग्रह में गिर रहे हो कोई तुम्हें गिराता नहीं बेहोशी काराग्रह होश मोक्ष बुद्ध से किसी ने पूछा मोक्ष की परिभाषा क्या है आपकी उन्होंने तो कहा प्रमाद बेहोशी ना हो तो मोक्ष को कहीं आकाश में ना बताया भीतर बताया तुम्हारे बेहोशी ना हो मूर्छा ना हो जागरण प्रश्न को सुनने लें कल आपने कहा कि किए हुए पापों को शांति और तथस्थता के साथ भोग लो अगर तुमने शांति और तथेस्थता के साथ दुख को भोग लिया तो उसी शांति और तथेता में तुम दुख के पार हो गए अगर तुमने दुख को गौर से देखा और भोग लिया तो तुम साक्षी हो गए दृष्टा हो गए दुख दूर हो गया विषय हो गया तुम देखने वाले हो गए दुख दृश्य हो गया तुम्हारा दुख से तादात छूट गया इसे कभी प्रयोग करके देखो साधारण दुखों में प्रयोग करो पहले सिर में दर्द है द्वार दरवाजे बंद करके शांत बैठ जाओ और भीतर सिर के दर्द को देखने की कोशिश करो। साधारणता हम दर्द के साथ अपना तादात्म कर लेते हैं लगता है कि मुझे दर्द है मैं दर्द हो गया हम दर्द में डूब जाते थोड़ा अपने को निकालो बाहर थोड़े सिर को दर्द के बाहर उठाओ ऊपर उठाओ दर्द को देखो यह रहा सिर दर्द देख सकोगे कि सिर दर्द एक घटना है पीड़ा है तुम पीछे से खड़े होकर देख सकोगे और जैसे जैसे तुम देखने लगोगे तुम चकित हो गला बढ़ता है यहां दृष्टि गहरी होती दर्द से फासला बढ़ता है दर्द दूर होने लगा नहीं कि मिट जाएगा दूर होगा दोनों के बीच बड़ा अंतरान आ जाएगा जैसे बीच का सेतु टूट गया वहाँ दर्द है यहाँ तुम और तब तुम और भी चकित होगे, कि जैसे जैसे दर्द दूर होगा दर्द का फैलाव कम होने लगेगा सिकुड़ेगा, जैसे छोटे स्थान को घेरने लगा ज्यादा एकाग्र होने लगेगा एक ऐसी घड़ी आएगी सिर दर्द की कि जैसे एक सुई की नौक पर टिका रह गया बड़ा गहन हो जाएगा तीव्र हो जाएगा लेकिन सूक्ष्म हो जाएगा सुई की नोक जैसा हो जाएगा तुम वहीं गौर से देखते रहना तब तुम एक नए अनुभव को उपलब्ध होगे कभी कभी क्षण को नोक दिखाई पड़ेगी क्षण को खोज आएगी, क्षण को तुम पाओगे दर्द है क्षण को तुम पाओगे कहां गए ऐसी झलके आनी शुरू होगी और अगर तुम देखते ही गए तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जैसा दर्शन स्पष्ट हो जाता है वैसी दर्द शून्य हो जाता है द्रष्टा जितना जागता है दर्द उतना ही शून्य हो जाता है दृष्टा जब परिपूर्ण जागता है दर्द परिपूर्ण शून्य हो जाता है। जानने वालों का अनुभव यही है कि मूर्छा में ही दुख है होश में दुख हो जाता है अगर तुम चिकित्सक से पूछो सर्जन से पूछो उसका भी एक अनुभव वो कहता है जब तुम्हें बेहोश कर देते हैं तब भी दर्द खो जाता है इसलिए तो ऑपरेशन करना हो तो बेहोश करना पड़ता है बेहोशी का मतलब क्या है बेहोशी का कुल इतना मतलब है कि तुम्हारे होश और दर्द का संबंध तोड़ देते तुम्हारा होश अलग पड़ जाता है तुम्हारा दर्द अलग पड़ जाता है दोनों के बीच में जो संबंध जोड़ने वाले स्नायु हैं उन्हें बेहोश कर देते फिर ऑपरेशन होता रहता तुम्हारा पेट कटता रहे हाथ कटता रहे तुम्हें पता भी नहीं चलता ठीक यही घटना परम होश में भी घटती बुद्धत्व में भी घटती तुम इतने होश से भर जाते हो कि होश से भर जाने के कारण सेतु टूट जाता है या तो सेतु तोड़ दो तो होश खो जाता है या होश पूरा ले आओ तो सेतु टूट जाता है जो सर्जन करता है एक तरफ से वही आत्म साधकों ने किया है दूसरी तरफ से तथस्थता और शांति से भोग लो तो तुम मुक्त हो जाओगे पूछा है फिर ज्ञानाग्नि का प्रयोजन क्या है ज्ञानाग्नि का प्रयोजन यही है कि वो तुम्हें तथस्थ बनाए शांत बनाए, है का अर्थ ही है वो तुम्हें ज्ञाता बनाए दृष्टा बनाए आखिरी प्रश्न अनास्त्रव पुरुष से क्या अर्थ है अनास्त्र जैनों और बोधों का विशेष शब्द है बड़ा बहुमूल्य शब्द है पारिभाषिक है उसका अर्थ होता है चैतन्य की ऐसी दशा जहां बाहर से कुछ भीतर नहीं आता आश्रव का अर्थ होता है आना अनाश्रव का अर्थ होता है जहां बाहर से भीतर कुछ भी नहीं आता जैसे तुमने द्वार खोला धूल उड़ी भीतर आई ये आश्रव है तुमने द्वार खोला कुछ भी भीतर ना आया धूल ना उड़ी हवा भी ना कपी कुछ भी भीतर ना आया ये अनाश्रव है साधारण आदमी आश्रव की अवस्था में कुछ भी करे चीजें भीतर आ रही तुम राह से चले जा रहे हो कोई कार गुजरी एक क्षण को कार की झलक मिली गई लेकिन आश्रव हो गया तुम्हारे भीतर एक वासना जग गई ऐसी कार मेरे पास होनी चाहिए कार तो गई लेकिन तुमने आश्रय कर लिए, धूल भीतर आ गई एक सुंदर स्त्री निकली धीमा समन में एक सपना उठा के ऐसी पत्नी मेरी होती तुमने आश्रय कर लिया तुम इस तरह आश्रय इकट्ठा कर रहे और इस तरह की धूल इकट्ठी होती जाती भीतर यही धूल तुम्हारा बोझ है अनाश्रय का अर्थ है कुछ भीतर भी नहीं आता तुम देखते हो कोरी आंख से देखते हो लेकिन भीतर कुछ भी नहीं आता कार गुजर जाती स्त्री गुजर जाती ऐसा हुआ पूर्णिमा की रात थी और बुद्धे जंगल में ध्यान करने बैठे थे कुछ गांव के युवक एक व्यास्या को लेकर जंगल में आ गए थे मौज मजे के लिए उन्होंने खूब शराब जटके पी ली वैश्या के सब कपड़े छीन लिए पर वो इतने शराब में दुप्त हो गए कि वैश्या ने मौका देखा और भाग निकली जब उन्हें सुबह सुबह होते भोर होते होते होश आया थोड़ी ठंडी हवा लगी तो उन्होंने देखा स्त्री तो भाग गई तो उसको खोजने निकले कोई और तो ना मिला बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे मिल गए उन्होंने तो पूछा इस भिक्षु को जरूर क्योंकि यहां से ही रास्ता जाता है स्त्री यहां से गुजरी ही होगी गुजरना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं तो पूछा आंखें, क्या आप रात भर यहां थे बुधने का रात भर था कोई स्त्री यहां से गुजरी बुधने का कोई गुजरा स्त्री थी या पुरुष थी ये कहना मुश्किल उन्होंने पूछा आंखें बंद किए थे कि खोल के बैठे बुध ने आंखें खोल के बैठा था उन्होंने हैरानी की बात है। फिर तुम्हें पता ना चला कि स्त्री है कि पुरुष नग्न थी कि वस्त्र पहने थी उन्होंने कहा भी मुश्किल कोई गुजरा लेकिन बुद्ध ने कहा तुम समझ ना पाओगे कि तुम आश्रो की भाषा समझोगे तुम अनास्त्रो की भाषा न समझोगे आंखें देखती थी लेकिन देखने की अब कोई उत्सुकता नहीं तुमने कभी खाली आंखों से देखा आंखें देखती हैं लेकिन देखने की कोई वासना नहीं आंखें देखती हैं क्योंकि देखना उनका गुणधर्म है लेकिन देखने के पीछे कोई ख्याल नहीं तो चीज गुजर जाती है भीतर कुछ भी नहीं जाता दर्पण की तरह तुम रहते हो चित्र बना आदमी गुजर गया दर्पण खाली था खाली हो गया फिर कुछ और आया चित्र बना गया अनास्व का अर्थ है दर्पण की भांति आश्रव का अर्थ फोटो की फिल्म की भांति कैमरे का दरवाजा जरा सा खुलता है क्षण भर को भी नहीं क्षण भर के हजार में हिस्से को खुलता है उतने में ही आश्रय हो जाता है उतने में ही फिल्म ने चित्र पकड़ लिया दर्पण खुला रहता है खुले रखा रहता है सदियां बीत जाती कुछ भी पकड़ता नहीं चित्त की ऐसी दर्पण जैसी अवस्था का नाम अनास्त्र है जब तक तुम्हारे मन में वासना है तब तक तुम पकड़ते ही रहोगे जब तुम वासना को समझोगे उसकी व्यर्थता को समझोगे उससे मिले दुख का अनुभव करोगे तब त्योवाड़ खुले भी रहें या बंद भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ता कल मैं गीत पढ़ रहा था फिर कोई आया दिलेजार नहीं कोई नहीं राहरो होगा कहीं और चला जाएगा चुकी रात लगा तारों का गुबार लड़खड़ाने लगे ऐबानों में खाबीदा चिराग सो गई रास्ता तब तक, तक के हर एक राह गुजार अजनबी खास ने धुंधला दिए कदमों के सुराग गुल करो समय बढ़ा दो मैं और मीना और आयाग अपने बेखाब के बाड़ों को मुबक्खल कर लो अब यहां कोई नहीं आएगा साधारण आदमी ऐसा है द्वार दरवाजे पर बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है कोई आता है कोई सुख कोई आनंद कोई रस कोई अनुभव कोई धन कोई संपदा कोई यश कोई आता है हम चारों 24 घंटे चारों दिशाओं में अपने दरवाजों को खोलकर बैठे हैं कोई आएगा कोई आए कभी कोई आया नहीं कभी कोई आने को नहीं हमारा होना ही हमारा एकमात्र होना है लेकिन दिया जलाया है राह देखे चले जाते संसारी मन प्रतीक्षातुर मन है कुछ ना कुछ होके रहेगा कुछ ना कुछ जरूर होगा जैसे हमारा होना काफी नहीं है कुछ और हो तभी हमें सुख मिलेगा लेकिन जब ये सब प्रतीक्षा व्यर्थ हो जाएगी ये बात व्यर्थ हो जाएगी तुम समझ लोगे कोई ना कभी आता है न कभी कोई जाता है तुम अकेले हो तुम्हारा होना आतंतिक है आखिरी है इससे ऊपर होने की कोई जगह भी नहीं है कोई संभावना भी नहीं है इससे ऊपर पाने का कोई उपाय भी नहीं पाने की जरूरत भी नहीं है पाने योग्य भी नहीं तुम्हारा होना परम सुख है वैसी हालत में तुम बुझा दोगे दिया द्वार अटका दोगे आंख बंद कर लोगे इसको ही हमने ध्यान कहा है फिर कोई आया दिलेजार नहीं कोई नहीं अभी तो ऐसा है कि हम चौंक चौंक उठते पत्ता भी खड़के फिर आंख खोल लेते हैं कोई आया राह से कोई गुजरता है हम जल्दी से दरवाजे पर आ जाते हैं कोई आया तुमने कभी प्रतीक्षा तुर अवस्था का निरीक्षण किया जब तुम किसी की राह देखते हो तो हर चीज उसी के आने की खबर देती मालूम होती तुम राह देख रहे हो कोई मित्र आने वाला है पोस्टमैन आया भागे शायद आ गया हो एक कुत्ता ही राह पर आ गया था सीढ़िया चल रहा था आवाज भी भागे शायद आ गया हो हवा का झोंका ही चला आया था कुछ सूखे पत्ते उड़ा लाया था भागे फिर कोई आया दिलेजार नहीं कोई नहीं राह रो होगा कहीं और चला जाए रास्ते की आवाज़ है ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार लड़खाने लगे ऐबानों में खादी दा सो गई रास्ता तब तक, तक के हर एक राह गुजार अजनबी खाख ने धुंधला दिए कदमों के सुराग गुल करो समय बुझाओ दिए गुल करो समय बढ़ा दो मैं और मीना और अयाग अब हटाओ ये प्यालियां ये शराब ये बेहोशी अपने बेखाब के बाड़ों को मुकफल कर लो और अब बंद करो ये दरवाजे अब यहां कोई नहीं आएगा ऐसा ही नहीं कि अब यहां कोई नहीं आएगा यहां कोई, नहीं आएगा। यहां कोई कभी नहीं आया आना तुम्हारी कामना है, आए कोई ऐसी तुम्हारी वासना है, सत्य में ना कभी कोई आता ना जाता सत्य है गॉड इज सत्य है आना जाना कुछ भी नहीं है अनास्त की दशा का अर्थ होता है तुम भी हो ना किसी की प्रतीक्षा है न कुछ मांग है न कोई प्रार्थना है बस हो उस होने की दशा में न भीतर कुछ आता न बाहर कुछ जाता सब ठहर गया सब गति अवरुद्ध हुई सब कंपन विदा हुआ निष्कंप हुए अनाश्र बुद्धों और जैनों का शब्द है ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण का शब्द है स्थिति प्रद्ध अनास्त्र का वही अर्थ है तो स्थिति प्रज्ञा का ठहर गई प्रज्ञा अब कुछ भी आता जाता नहीं शाश्वत हुआ समय अब क्षण की झंकार बंद हुई अब स्वर्ग हो गए शून्य निर्भित हुआ इसे तुम थोड़ा प्रयोग करो घड़ी भर को ही सही क्षण भर को ही सही अगर क्षण भर को भी तुमने अनास्त्रों का अनुभव किया तो महा आनंद से भर जाओ तुम जिससे खोज रहे हो वो दूर नहीं वो तुम्हारे भीतर तुम जिसकी मांग कर रहे हो वो मांगने से न मिलेगा वो मिला ही हुआ है बुझाओ दिए द्वार दरवाजे बंद करो डूबो ध्यान में पहले छंद भर को कभी कभी झलक मिलेगी की, की सब ठहरा हुआ कोई कंपन नहीं फिर धीरे धीरे झलक गहरी होगी क्षण की झलक का नाम ध्यान है जब झलक गहरी हो जाती स्थाई हो जाती तुम्हारा स्वभाव हो जाती तब उसका नाम समाधि आज इतना